दोहा सुंदरकान बारह तब देखी मुद्रिका मनोभरे नामय कृतय सुंदर चके गरीबानी हरस विषाद हृदय जीत सकै जैर घुराई नहीं गाय सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोलऊ हनुमाना रामचंद्र गुण भर लागा सुनतें सीता कर दुख भगा लागी सुन श्रमण मन मन लाइ आदिहते सब कथा सुनाव ही कथा सुहाई कवि सुस हो कि भाई कद हनुमत चल गयू तेरबी मन ते ते दुस्मय दे श्याम दूतमय मातु धानकी सत्य शतथ कर्मान धान की श्यामद्रिका मातुम म तुम कहू सहीदानी नरबान रहूँग सही कथा भय संग पिदी कपिके वचन स प्रेम सुने उपजा मन विश्वास जान आमन क्रम बचन है कृपा सिंधु कर दास दास अब स्मरण करें कि यह लंका अशोक वादिका सीताजी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई रावण आया और सीताजी को धमका को करके चला गया कुछ निशाचर्यो को नियुक्त कर दिया कि तुम सीता को डरवाओ एक महीने का समय है तब तक सीता जी को तो समझ में आ जाए तो ठीक है नहीं तो उसके बाद हम इनको मार डालेंगे सीता का आना और उसने जो सीता तो जी को डरवा रही थी उनको समझाना और निशाचरी वो सबके साथ चली और सीता जी अकेली रह रहे सीता जी जब वो ट्रेता जाने लगी तो सीता जी ने उनसे अग्नि मांगी और अपने अग्नि में जल करके समाप्त हो जाने की शरीर त्याग देने का विचार व्यक्त किया तो त्रेखा तो ने तो कहा कि अग्नि कहाँ मिलने वाली है रात्रि में <coughs> और भगवान तो आने ही वाले हैं राम में ही जाएगा भगवान राम को प्रतिमत होंगे इसलिए तुम तो निश्चिंत रहो दुखी मत हो समझा करके त्रेखा चलिए लेकिन उसके जाने के बाद मुझे सीता जी बहुत दुखी रही और आकाश में ताराओ की तरफ देख करके चंद्रमा की तरफ देख कर के अशोक वृक्ष की लाल पत्तियों की तरफ देख करके, करके अग्नि की कि कहीं से अग्नि गिरे आवे प्राप्त हो तो हम उसमें चल कर के शरीर हमारा समाप्त हो गए वो इस पता से शोक जो बल हो रही थी उसी समय हनुमान जी वहाँ वृक्ष पर बैठे थे छिपे देख रहे थे उन्होंने ऊपर ऐसी एक अंगूठी भगवान की मुद्रिका जो नीचे दी सीता जी के सामने सीता जी ने समझा कि देखो सबसे हमने अग्नि मांग रहे थे तो अशोक वृक्ष ने हमारे शोक को दूर करने के लिए अग्नि दे दी इसलिए जैसे ही उसको उठाया उन्होंने अग्नि को हाथ में लिया देखो तो अग्नि तो गर्म होनी चाहिए लेकिन गर्म नहीं लगी ठंडी लगी तो, तो चार हाथ उठा करके देखने लगी की ये हाथ कैसी है तो जब उसको देखा सबको तो दिखाई दी हे ये तो आग है नहीं ये तो कोई अंगूठी मालूम होती है जब अंगूठी उन्होंने देखी तो उनका कहा अंगूठी कौन सी है कहाँ से अंगूठी कहाँ से आई तो देखा उसके ऊपर राम नाम लिखा हुआ था <coughs> तो कहते हैं तब देखिये मुद्रिता मनोहर है देखिए अंगूठी तो बहुत सुंदर है और नाम, नाम, नाम, नाम के तहत सुंदर है और उसके ऊपर भगवान राम का नाम भी बड़ी सुंदरता के साथ उसमें हुआ है भगवान राम उसके ऊपर लिखा होगा अब जो वो हो, है वो चके मुद्री पहचाने सीता जी ने चके माने तो तो बड़ी सावधानी से देखने लगी और आश्चर्य भी उनको लगा उलट पलट करके उठी भी देखने लगी अच्छी तरह से पहचानने की कोशिश करने लगी है तो मुद्री पहचाने उनको पहचान में आगे की वही है <coughs> कौन सी है जो भगवान से राम जी की है अब के संबंध में भी विवाद कुछ होता है आपस में लोग विचार करते है कहते अंगूठी कहाँ तो? से आई है भगवान ने कहा से दे दी हनुमान जी को कि कौन सी अंगूठी है तो ये सब बातें जो विचार करते हैं कि तो कुछ लोगों का तो अनुमान ये है की अंगूठी सीता जी के हाथ की गयी है और तो सीताजी अक्सर अच्छा थी तब और आभूषण भी उनके साथ पूछे अंगूठी भी पहने हुए थी उस अंगूठी में राम नाम लिखा हुआ था और जब वो गंगा पार होने लगी तो केवट को उठाई देने के लिए भगवान इधर उधर देखने लगे कि इसको क्या दें <coughs> तो सीता जी ने अंगठी अपनी उतार करके भगवान राम को दी ये दे दो <coughs> तो लेकिन केवट ने ले वो ली नहीं ली नहीं तब से वो अंगठी है भगवान राम के पास बनी रही और वो लौटाल करके उन्होंने सीता जी को नहीं लिया और वही समय काम आई जबकि सीता जी जो है वो यहाँ शोक वाटिका में है तो उनको पहचान करने के लिए भगवान राम ने हनुमान जी को वही सीता जी की मूर्ति तो सीता जी ने उस अंगूर्ति को पहचान लिया कि ये तो अंगूर्ति हमारी है और हमी भगवान राम को दी थी वही वाली अंगूर्ति है जिस पर राम नाम लिखा हुआ था इस प्रकार से ये है कुछ लोगों को आगे पीछे के स्थलों को देख करके भी अनुमान लगाते हैं अनुमान एक बात है और अपने स्थान में बहुत अच्छा भी हो सकता अनुमान ठीक भी लग सकता है लेकिन जो अन्य कथाएं देखे है जब देखे वाल्मीकि रामायण को देखें या पद्म पुराण को देखें या अध्यात्म रामायण को देखें तो ये कल्पना वहाँ कभी भी नहीं है की तो जो ही सीता जी वाली अंगूठी है जो की उन्होंने केवट के लिए के देने के लिए भगवान राम को दी थी वही अंगूठी है ये किसी ने नहीं लिखा है उन लोगों ने सबने यही लिखा है कि अंगूठी भगवान राम की अपनी अंगूठी है जिस समय की भगवान राम विवाह के लिए जनकपुरी में गए थे तब ही अंगूठी उनके हाथ में थी और उस तो समय जी सीता जी ने देखी थी वहीं से विवाह के समय ऐसी उनके हाथ की अंगूठी को वो देख रही थी और उसके बाद भी बार बार उनकी देखी हुई थी अंगूठी है और पहचानी भी थी अनुठी अनुठी। और ये राजघराने के लोग राजाओं में से कथा इस प्रकार के थी की तो वो अंगूठी पहनते थे और अंगूठी उनकी एक प्रकार से सील का काम करती थी मुद्रिका माने मुद्रण को मैं छापना और मुद्रिका को माने छाप दो छाप लगा दो तो अंगूठी की अंगूठी हुआ करती थी और सील की सील हुआ करती थी आज कल सील लगा दिए गए कार्य मोहर लगा दी अब ऐसे करके उनके पास राजाओं की मोहर की पहचान उनके पास मोहर थी और लगा दी तो प्रामाणिक हो गए तो इसलिए प्रमाण के लिए मुद्रिका भी उस धारण की जाती थी इस प्रकार की प्रथा की प्राचीनता काल तो भगवान राम के हाथ में की मुद्रिका थी और उसके ऊपर राम नाम अंकित था जैसे भी मालूम हो कि राम भगवान राम के मुट्ठी है <coughs> अन्य लेखकों का कवियों का संतो महात्माओं का इसी प्रकार का मत तो सीता जी ने यह पहचान ली की यह मूठी भगवान राम की भी है और उन्हीं कहते है कि ये, कि तो ने कहते हैं कि कि है की चित्री पंचानी तो उन्होंने सीता जी ने पहचान लिया कि ये तो भगवान राम की ही मुद्रिका है और हर्ष प्रसाद हृदय कुलानी मुद्रिका का देखकर के जो भाव उत्पन्न हुए उनके मन में तो प्रसन्नता का भाव भी आया की कम से कम भगवान राम की मुद्रिका तो हमारे सामने आई प्राप्त हुई तो उनका कोई संदेश समाचार कुछ न कुछ <coughs> मिला सूत्र कुछ बन रहा है इसकी बात की प्रसन्नता हुई और विषाद भी हुआ की भगवान की मुद्रिका भगवान के हाथ से हमारे पास आ जाना इसमें कुछ अनर्थ भी हो सकता है <coughs> और जाकुलता दिशा के कारण हृदय में जाकुलता भी हुई विषाद हुई और जाकुलता <coughs> जाकुलता क्या हुई उनको ये लगा कि किसी ने भगवान श्री राम जी को जीत लिया है और उनको युद्ध हुआ है उसमें भगवान राम ऐसी के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद में ये अंगूठी उनके हाथ से किसी ने निकाली है और लाकर करके तब ये हमारे पास पहुँचाई है और मानो इस बात की सूचना वो देना चाहता है कि भगवान राम पराजित हो गए अथवा वो युद्ध में मारे गए इस बात की सूचना है तो सीता ये सोचती की ऐसा हो ऐसा संभव नहीं है क्यूँकी जित्र को सके अजय गयी कि भगवान राम तो अजय हैं उनको तो जीत सकता नहीं है तो ये भी कल्पना करें कि अस्पताल की मुद्रिका यहाँ आ गई हो तो वो भी संभव नहीं है और माया पे ऐसा रच नहीं जायेगी और ये कहे की भगवान को कोई जीत नहीं सकता और भगवान राम की मुद्रिका कोई ला करके यहाँ लाया नहीं है तो फिर हुआ की कि किसी मायावी में यहाँ मुसाचर है लेकिन मायावी ने कोई नकली बना ली वैसी उसी भगवान राम की अंगूठी वैसी नकली अंगूठी बना करके हमको भ्रम डालने के लिए तो अरे अब तुमको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि राम राम कहीं कोई नही दुनिया में है इसलिए राम को तुम भूल जाओ ऐसा दिखाने के लिए भ्रम डालने के लिए जाली अंगूठी बना दी तो कहकर माया अपने सर ऐसे नहीं जायी माया के मान यही जाली अंगूठी नकली अंगूठी तो नकली अंगूठी कोई बना नहीं सकता इस प्रकार की इससे ये भी पता चलता है कि तो अंगूठी किस प्रकार की है भगवान को जीता नहीं जा सकता और वो अंगूठी प्राप्त नहीं की जा सकती एक बात दूसरी बात अगर जीता नहीं जा सकता तो जो अंगूठी भगवान कहते हाथ से आ नहीं सकती तो नकली नहीं हो सकती दूसरा विकल्प ये हो सकता है तो कहते तो तो वो भी नहीं हो सकता क्यों अरे नकली बन जाती है उसमें बन जाने वो क्या है नकली बन जाती लेकिन सीता जी ने उसको बड़ी सावधानी से पहचाना देखा जो तो अंगूठी ऐसी थी कि ये जैसे पहले बता चुके हैं जब जैसे भगवान राम चिन्ह मात्र है चेतना में सचिकानंद ब्रह्म परमात्मा उनका शरीर भी चिन्हमय कोई भौतिक शरीर नहीं है उनके अस्त्र शस्त्र उनके मुकुट कुंडल आभूषण आदि भी सचिकानंद स्वरूप ही वो भी कोई भौतिक नहीं है ये न समझे भगवान ने अपना शरीर को तो चिन्मात्र और जब उन्होंने धनुष धारण किए तो वो कोई संसारी धनुष हो तो उन्होंने हाथ में उठा करके लोहे के लकड़ी के बनवा करके हाथ में लिए हो तो नहीं उनके सिर के ऊपर मुकुट रखा हुआ है वो कोई मुकुट उनका कोई अपना ऐसा नहीं कि संसार किसी कारीगर ने बना उनके सिर के ऊपर मुकुट रखा हो नहीं तो मैंने जिस तत्व के भगवान स्वयं अपने आप में है शुद्ध नित्य निर्विकार तत्व उसी तत्व के निर्मित -निक्ट उनके आभूषण और और वस्त्र आदि ये सब भी है ये बात पहले भी कह चुके हैं कि भगवान ने जो अपनी पादुकाएं दी और भरत जी उनको लेकर के अयोध्या में पहुँचे तो वो पादुकाएं भी वैसे ही है जैसे भगवान चन्माते हैं ऐसी उनकी पादुकाएं भी और भरत जी पादुकाओं से आदेश लेकर के शासन करते है शासन का कार्य अब पालिकाए चेतन है लकड़ी की जल लकड़ी की नहीं है चेतन करते की बनी है इसलिए भरत जी उनसे पूछते है से ने क्या करना चाहिए तो जैसा आदेश उन से होता है उसी प्रकार करते हैं ऐसी करके यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये बात यहाँ पर नहीं कही है लेकिन सभी ने कहा है की जब हनुमान जी भी मुद्रिका सीता जी को दी तो मुद्रिका ने स्वयं सीता जी को बताया कि भगवान दाम सकुशल हैं और उन्होंने पहचान के लिए हमें तुम्हारे पास भेजा है और तुम्हारी सूचना लेकर के हनुमान जी वहाँ तक भगवान राम को पहुंचाएंगे ये भी मुद्रिका स्वयं बोली है तुष्टि रात की इस प्रकार की बातें जगह जगह कहते न तो सुनने वाले को व्याकुलने लगे कह तो चित्र बात है भगवान के पास भाई भी बोलती है उनके मुठ भी बोलती उनके घर पार भी बोलते है उनके मुकुट भी बोलता है तो लोग घबराते घबराने तो ज्यादा उस प्रकार की बात करते नहीं है लेकिन जहाँ तहाँ वो तो थोड़ा बहुत संकेत कर देते हैं कि <coughs> तो ये मुद्रिका जो है वो हो, ये बोलती नहीं सीता जी से <coughs> लेकिन उसको देख करके सीता जी चकित होती है जानती है कि ये भगवत स्वरूप ही है मुद्रिका जी पहचानने का बात भौतिक अंगूठी नहीं है अगर रची जाती तो भौतिक अंगूठी होती भौतिक जितना भौतिक जितना जाल है वो समाया में है।, तो है।, तो है ऐसा नहीं है ये अभतिक तत्व है परमात्मा तत्व है ऐसा सीताजी ने समझ करके उसे पहचान लिया ताकि इसलिए वो परमात्मा नकली नहीं से जा सकता संसार की वस्तुएं तो नकली बनाई जा सकती है जितनी वस्तुएं संसार के आप देखो इनको सबकी लकड़ी भी सकती है आप मार्केट में जाओ तो जितनी मैन्युफेक्चरिंग जितनी चीज है असली भी मिल जाएगी आपको लकड़ी भी मिल जाएगी लेकिन परमात्मा नकली नहीं मिलेगा वैसा नहीं बना सकता और जो बनाए तो बनाने की कोई कोशिश करे तो वो क्षण मात्र में नष्ट हो जाएगा वो टिक नहीं सकता क्योंकि परमात्मा नित्य है और वैसा परमात्मा आदारी के देखेंगे लंका काल में जो होता है तो रावण राम और लक्ष्मण नकली बना देता है लाखों की तरफ ताला बना देता अपनी माया के बारे भगवान राम का बाढ़ लगता है सबके सब राम लक्ष्मण सब खत्म तो हो जाते हैं एक नहीं रह जाते समाप्त हो जाते जाता छ मात्र माया समाप्त हो जाती है तो वो जैसे भगवान राम है वैसे माया के द्वारा नहीं रखे जा सकते इस बात में भी जितनी आप विचार करेंगे तो बहुत बातें जेदा में भी मिलेंगी देखो जितनी भी रची हुई जितनी वस्तु वो सम्भवती परमात्मा जो है वो न रचा हुआ है न उत्पन्न हुआ वस्तु है वो अनादि है और अनंत है वो कभी विनाश भी नहीं, नहीं प्राप्त हो सकता तो अनादि अनंत वस्तु रखी नहीं जा सकती अब ध्यान न दे तो बात दूसरी है लेकिन ध्यान देकर विचार करें तो जो वस्तु तो अनादि है वो रचो ऐसी वस्तु तो रचो जो कि अनाज हो ये तो दोनों उल्टी बातें हो गए रचना तो आज ही हो गया और फिर कहोग अनाज तो अनाज भी बनी बर और रच जाए ये दोनों बातें कैसे हो सकते हैं रची जाएगी तो अनाज नहीं होगी अनाज होगी तो रचली जाएगी इस प्रकार से शब्दों के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते तो कभी लगता क्यों नहीं कि दुनिया की सब बातें रखी जा सकती तो अनाज भी रखी जा सकती है ऐसे थोड़े जन विचारहीनता की बात हो तो ये इस तरह से कहते हैं कि तो फिर सीता जी इस प्रकार ऐसी अंगूठी को देख के आप सचित होती हैं, दुखित भी होती हैं, चिंतित भी होती हैं। तो फिर सीता मन विचार करना ना। ये सब दो विचार सीताजी के बताए ऐसे ही सीता जी के मन में और भी बहुत से विचार आने लगे अब वो सोचती है चीता घा नहीं सकता है माया से अंगठी दिखी जा सकती है की तो अंगूठी कैसे आ गयी क्या भगवान ने इस को भेज दिया आदेश दे करके की तुम जाओ सीता जी के पास तो वो अपने आप उनकी हमारे पास तक चली आई अब किस प्रकार और, और भी विचार हो सकते हैं जिनको आप सोचो सीताजी बैठे बैठे नाना प्रकार के बात विचार कर रहे हैं तो मधुर बच्चन बोले हनुमाना सीता तो जी के इस प्रकार ऐसी चिंतन देखा तो हनुमान जी फिर भी सीता जी के सामने नहीं आते हैं वो पेड़ के पत्तों में छिपे हुए आज ऐसी ही वही से हनुमान जी बोलते है बड़ी मधुरता के साथ में मधुर बसे बोले हो हनुमान हनुमान जी ने बड़ी मधुरता के साथ कहा मधुरता की एक बात के बोलने का मधुर ढंग है हनुमान जी का सीताजी के सामने बोलेंगे तो बहुत ही शालीनता के साथ में शील के साथ में विनम्रता के साथ में बोलेंगे इसलिए मधुर बोल रहे है और दूसरी बात जो कुछ हनुमान जी ने जो कुछ बोले वो सीता जी को प्रिय लगी इसलिए मधुर मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली हनुमान जी ने जो सीता जी को अप्रिय लगी तो प्रिय लगना जो है वो भी मधुरता का सूचक है कहते मधुर वचन बोले उ, हनुमाना राम चंद्र गुण बर्ण लाल जो लागा हनुमान जी ने समझा की भगवान राम के जो गुणों का वर्णन करेंगे उनकी कथा बोलेंगे हम तो सीता जी का दुख, दुख दूर होगा सीता जी को भगवान राम में जो प्रेम है उस प्रेम के कारण सीताजी बड़े ध्यान ऐसी भगवान के चरित्रों को सुनने लगेंगे उनके गुणों को सुनने लगेंगे इसलिए उन्होंने हनुमान जी ने भगवान के गो का वर्णन करना शुरू किया और उनकी कथा सुनाना प्रारंभ किया यहाँ तो तुलसीदास जी ने देखो हनुमान जी को सीता जी के पास जो पहुँचाया है ये तुलसीदास जी का अभी अपना बने तो आपको कहो तो तुलसीदास की कल्पना बनाया <laughs> ये कहो कि तो तुलसीदास जी किसी कल की कथा ढूंढ करके लाए है जिसमे हनुमान जी जब सीता जी के पास जाते हैं क्योंकि तो ऐसे नहीं की फटाफट पत गए सीता जी के सामने से खड़े हो गए ऐसे नहीं जाते जब बाली की बाल्मी में जितने भी पुराने संस्कृत के आचार्य हो गए हैं और उन्होंने काव्यकार हो गए हैं, उनकी कथाओं में समय यही आता है की हनुमान जी सीधे सीधे सीता जी के पास गए है और उन्होंने अपना परिचय दिया की हम भगवान राम के जूते है और उन्होंने हमको आपके पास भेजा है और ये सब कह करके विश्वास जला करके और अंत में फिर निकाल करके दी की पहचान के लिए अंगूठी भी उन्होंने हमको दी है वो आप देख आपको विश्वास हो जाएगा कि हम कोई रावण की तरफ के बनावटी बट्टी नहीं है ये भगवान राम के ही दूत है ऐसा करके हनुमान जी बोले सिंपुल इस प्रकार ऐसी अन्य कवियों में कहा मैंने उसमें उनकी रचना में और तुलसी काश जी के जो इस प्रकार की आयोजन है तो इसमे अगर सावधानी पूर्वक दोनों की तुलना करें तो तुलसीदास का कलित्व कितना महान है ये देखो और तुलसीदास जी के भावनाए मैंने उनका शील उनकी विनम्रता उनका एटिकेट उनका तरीका जो व्यवहार बातचीत का जितना भी अन्य संस्कृत के कवि जितने हैं उनसे भी आगे बढ़ा चला है मैंने आदर्श रखने का तुलसीदास जी जो प्रयास किया है अपने चर्म सीमा पर पहुंचा हुआ है उसको भी ध्यान देते हैं कि तब है कि हनुमान जी ऐसी सीधे सीता जी के पास जाकर कर के हल्ला मचाते हुए पहुँच जाए पहुँच गुरुदेव कहा करते थे देखो परमात्मा भी तो सर्वत्र है और आपके हृदय में भी है लेकिन आपको आप अपने हृदय में परमात्मा से मिलना चाहें तो हल्ला गुल्ला मचाते हुए गंदे संदे हाथ आरोप शरीर दे करके उस परमात्मा तक पहुँचे और वहाँ पे सोरोग करते हुए वहाँ पहुँच जाए उसे मिलने ये कभी संभव नहीं है आपको पहले अपने आप को इतना सुधारना पड़ेगा इतनी हृदय में स्वच्छता लानी पड़ेगी इतनी शांति लानी पड़ेगी विनम्रता लाना पड़ेगा अहंकार को त्यागना पड़ेगा समस्त गुणों को धारण करना पड़ेगा ऐसी योग्यता आपको लानी पड़ेगी जब आप भगवान के हृदय में भगवान के राज्य में अपने हृदय में प्रवेश करके उसके अधिकारी बनेंगे तब प्रवेश कर सकेंगे तब उसके दर्शन पाएंगे अपने हृदय में नहीं हो सकता इसलिए तुलसी जी जो है किस प्रकार के व्यक्ति को तैयार करते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व बनाओ ऐसे मन बुद्धि बनाओ जो परमात्मा स्वरूप तक पहुँचने के अधिकारी बने तो उसी क्रम में एक बात ये भी है कि हनुमान जी से उनके पेड़ के पत्तों में छुपे रहते हैं और वहीं से फिर भगवान के सुंदर चर्चों का गान करते हैं उनको सुनाते हैं रामचंद्र गुणवर्ण लागा और सुनते सीता तीता दुख भागा तुरंत कहते हैं न सिर्फ क्यों हनुमान जी ने भगवान के चर्च सुनाए कि जानते हैं कि जा भगवान के चर्च सुनायेंगे तो सीता जी जो समय बहुत दातुल दुखी हो रही है आकाश निश्चा तारों ऐसी अग्नि मांग रही है कुछ तो भक्ष ऐसी अग्नि मांग रही है प्राण देने को तैयार है तो उनका दुख बहुत है तो पहले ही कहा था की जब सीताजी को देखा देखी परीता शोषण कपल्प संबीता हनुमान जी को तो बड़ा दुख लगा के समय देखो सीता जी कितनी डाकुल परेशान है तब उनके दुख को दूर करने का ये तरीका निकला एक अंगूठी की तो उससे कुछ उनको दही बना फिर उसके तो भगवान के चरित्रों को सुनाने लगे तो भी सीता को और भी शांति मिली और उनका दुख दूर हुआ सुनते तो है सीता कर दुख धागा अगर थोड़ा सा और बुझा करो तो सब योजना भी बड़ी दूसरा है तुलसी राशि तुलसी राशि कहते हैं सीता जी का दुख धागा धागा जो मैंने बैठे तो, थागा। थागा तो उनके उनके शरीर में बैठा हुआ था मन में बैठा हुआ था जब भगवान की कथा कहने लगी तो कथा सुनते ही वो दुख मानो को एक व्यक्ति जो उनके मन से निकल करके दूर खड़ा गया शरीर से खा करके और उनके दुख दुख रहित उनका मन हो गया ये बात दूसरी है की वो दुख नष्ट नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ तो दुख उसी समय नष्ट हो जाता तो ये नहीं लगते तो सीता जी को सुनते ही उनका दुख तो सीता नष्ट हो गया नष्ट हो जाता तो दोबारा न आता नष्ट ही बस तो दोबारा नहीं आते लेकिन जैसे हनुमान जी चले हैं तो सीता जी को होती है तो वो दुख जो कथा सुनते सुनते दूर खड़ा हो गया था उनके निकल कर के मन से वो हनुमान जी के जाने के बाद में फिर करके उनके मन में घुस गया था। तो इसलिए सब योजना इस प्रकार की बनाते हैं यही जब जिस समय आप भगवान की कथा सुनेंगे और श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक सुनेंगे उस समय आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख हों चाहे घटनाएं दुर्घटनाएं तो कोई भी घटना हो तो उठने काल तक तो जब तक कथा सुनेंगे तो दुख भाग ही जाएगा और बाद में फिर संसार में लिप्त हो जाए भगवान को भूल जाए तो फिर दुख आ जाए वो बात दूसरी लेकिन जब धीरे धीरे करते साथ करते देखते परमात्मा ही को प्राप्त कर देता है और हृदय में परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है तो, तो सदा के लिए दुख नष्ट भी होता है दुख का नष्ट होना एक बात और दुख का दूर होना एक बात साधना काल में बार बार दुख दूर होता रहता है और दुख आता रहता है सिद्धावस्था में दुख सदा के लिए चला जाता है और उसके बाद दौड़ करके नहीं आता है तो ये तो खर बीच बात आ गई तो इसलिए देखो तो कहते हैं कि सुनते ही सीता कर दुख भागा लागे सुने श्रवण मन लाई सीता जी भगवान के उन चरित्रों को मन लगा करके कान लगा करके सुनने सुनने लगी अब हनुमान जी दिखाई देते नहीं तो बड़े कान लगा करके सुनती है कि क्या कथा का अवतार सुना रहा है कौन <coughs> मन से सुनने लगी के। और ध्यान दे और आदि सब कथा सुनाई हनुमान जी ने भी आदि से सब कथा सुना दी भगवान आदि से सब कथा सुना दे के माने भगवान ने अवतार कैसे लिया और कैसे फिर तो अयोध्या में आए फिर कैसे जनकपुरी गए कैसे उनका विवाह कैसे फिर उनका उनको बन के लिए आदेश कैसे हुआ ये सब कथा कर उन्होंने हनुमान ने आज से माने वो सब कथा सुना दी। तो सब कथा सुना देने का प्रयोजन एक तो ये बताया सीता जी का दुख दूर हो गया और दूसरा कार्य यही कथा कर रही थी की इसके माने भगवान को कोई जानने वाला व्यक्ति है जो उनकी सारी कथा को जानता है वही आया हुआ है वही कथा बोल रहा है तो अपना परिचय और विश्वास दिलाने के लिए कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाने में जो मधुरता है उसका भी एक विशेष प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि जो कोई यदि कोई निशाचर आकर के भगवान की कथा सुनाता भगवान राम को मनो से मालूम भी हो जाता कि भगवान कहाँ पर पैदा हुए कहाँ विवाह हुआ कहा धनुषज हुआ कैसे टूटा कैसे क्या हुआ ये सब कथा आकर के कोई सुनाता भी निशाचर तो उसकी वाणी में मधुरता नहीं आ सकती वो कथा सुना सकता लेकिन उस कथा के सुनाने में जो मधुरता होती है वो किसी निशाक्षर के मुख से सुन कर के उस कथा में वो मधुरता प्राप्त नहीं की जा सकती इसलिए शर्मा अमृत जो कथा सुहाई, तो उनको सुन कर के वो कथा सीता जी के कानों में अमृत के समान लगी कई सुप्रकट तो होती भाई तो अब वो सीताजी कहने लगी की इतनी सुंदर कथा सुनाने वाले ऐसे भगवान के प्रेमी ऐसे भगवान के भक्त होकर के भी भाई प्रगट क्यों नहीं होते, सामने क्यों नहीं आते तो सीता जी उसको देखना भी चाहती है भगवान का ऐसा भक्त कौन आ गया जिनकी की सब कथा मालूम हो और उनको इतने प्रेम पूर्वक उस कथा को सुनाने वाला हो तो ये विश्वास का सूचक है जब सीता जी कहती है कई से प्रगत हो कि न भाई कि तुम प्रगट क्यों नहीं होते मान जो सीता जी का आदेश हुआ प्रगट होने का तब हनुमान जी पर प्रगट होते है पहले तो नहीं होते हैं प्रगट <coughs> नहीं तो सीता जी वैसे तो बहुत डरे जाती हनुमान जी एकदम से आगे खड़े हो जाए तो ये भी हो सकता है सीता जी चढ़ जाएंगे कहाँ से आ जाए यहाँ जा जा जा जा <coughs> <नहीं नहीं> पर <coughs> तो तब हनुमान कर निकल चले गए जब सीता जी का आदेश हो गया तब हनुमान जी उनके सामने तो सीता बहुत सास ले तब माने जब सीता जी का आदेश हो गया तब पहले नहीं बिना बुला इलाका खड़ा हो गए तो क्या तब हनुमान के निकट चले गए हनुमान जी थर उनके निकट पहुंच गए और बैठी तो मन विस्मय थे हनुमान जी जब सीता जी के सामने बानर अब सीता जी ने देखा उधर के तरबड़ी तो बानर तब तो सीता अपना मुंह घुमा दिया मैंने उनकी तरफ ट्वीट कर ली फिर लिया अब भी मैंने अब देखो हनुमान जी का सीता जी ऐसी जो प्रथम किस प्रकार से सामना होता है मिलन होता है कल्चर होता है तो उसमें भी किस प्रकार से होता है तो ये एक एक, एक अद्भुत घटना ये भी है अभी ये कहते हैं कि खेल बैठी मन विस्मय भयू तो खेल बैठी मैंने घूम कर घूम कर तो बैठ गो को बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे ये तो भानर है पर ऐसा भगवान का भक्त ऐसी सुंदर कथा सुनाता है कहीं ये कोई बनावटी लगता है कोई व्यक्ति है ये